श्री राम रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ दिसंबर अठारह सौ पचासी श्रीमुख कथित चरितमृत श्री राम कृष्ण मणि से जब ईश्वर भक्तों के लिए शरीर धारण करके आते हैं तब उनके साथ साथ भक्त भी आते हैं उनमें कोई अंतरंग होते हैं कोई बहिरंग और कोई रसदार आवश्यकताओं को पूरी करने वाले होते हैं दस ग्यारह साल की उम्र में विशाल विशालाक्षी के दर्शन करने के लिए जब मैं गया था तब मैदान में मेरी पहली भावावस्था हुई थी कितनी सुंदर अवस्था थी वह मैं बिल्कुल बाह्य ज्ञान शून्य हो गया था जब बाईस तेईस साल की उम्र थी तब उसने जगन माता ने मुझसे कालीघर दक्षिणेश्वर में पूछा क्या तू अक्षर होना चाहता है मैं अक्षर का अर्थ जानता ही न था पूछने पर हलधारी ने बताया क्षर का अर्थ है जीव और अक्षर का अर्थ है परमात्मा जब आरती होती थी तब मैं कोठी के ऊपर से चिल्लाता था अरे भक्तों तुम सब कहाँ हो आओ जल्दी आओ सांसारिक मनुष्यों के बीच में मेरे प्राण निकले जा रहे हैं इंग्लिश मैनों अंग्रेजी पढ़े आदमियों से अपना हाल कहा तो उन्होंने बतलाया, यह सब मन की भूल है तब अपने मन में यह कहकर शायद ऐसा ही हो मैं चुप हो गया परंतु अब तो वह सब ठीक उतर रहा है अब भक्त आकर एकत्रित हो रहे हैं फिर माँ ने दिखलाया पांच आदमी सेवा करने वाले हैं पहला मथुर बाबू है फिर शंभू मल्लिक उसे पहले मैंने कभी नहीं देखा था भावावेश में मैंने देखा गोरे रंग का आदमी सिर पर टोपी रहने पहने हुए जब बहुत दिनों बाद शंभू को देखा तब याद आ गया कि इसी को मैंने भावावस्था में देखा था सेवा करने वाले और तीन आदमी अभी ठीक नहीं हुए परंतु सब गोरे रंग के हैं सुरेंद्र बहुत करके रसदार की तरह जान पड़ता है यह अवस्था जब हुई तब ठीक मेरी तरह का एक आदमी आकर नेड़ी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नालियों को खूब हिला गया षट चक्रों के एक एक पद्म के साथ जिहवा के द्वारा रमण करता था ऐसा करने से ही दे अधोमुख पद्म उर्धमुख हो गए अंत में सहस्त्रार पद्म विकसित हो गया कब किस तरह का आदमी आएगा यह पहले ही से मां मुझे दिखा देती थी इन्हीं आँखों से मैं देखा करता था भावावेश में नहीं मैंने देखा चैतन्य देव का संकीर्तन बकुल वृक्ष से वट वृक्ष की ओर जा रहा है उसमें मैंने बलराम को देखा था और शायद तुम्हें भी देखा था मेरे पास बार बार आने से तुम में और चुन्नी में आध्यात्मिक जागृति हुई है शशि और शरद को देखा था ये यीशु के दल में है वृक्ष के नीचे एक बच्चे को देखा था हृदय ने कहा तब तो तुम्हारे एक लड़का होगा मैंने कहा मेरे लिए तो सब मातृयोनी है मेरे लड़का कैसे होगा वह लड़का राखाड़ है मैंने कहा माँ जब तुमने मेरी ऐसी अवस्था कर दी है तब एक बड़ा आदमी भी मिला दो इसीलिए मथुर बाबू ने चौदह वर्ष तक सेवा की और उसने कितना किया साधुओं की सेवा के लिए अलग भंडार कर दिया गाड़ी पालकी जो वस्तु जिसे देने के लिए मैं कहता था वह तुरंत दे देता था ब्राह्मणी उसे प्रताप रुद्र कहती थी प्रताप रुद्र उड़ीसा के राजा तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे उन्होंने श्री चैतन्य देव की अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति के साथ सेवा की थी विजय ने इस रूप के अपनी ओर इंगित कर दर्शन किए थे अच्छा यह क्या है वह कहता है तुम्हें इस समय छूने पर जैसा अनुभव होता है वैसा ही मुझे उस समय हुआ था लाटू ने गिना इकतीस भक्त हैं। इतने तो बहुत नहीं हुए पर हाँ कुछ भक्त विजय तथा केदार के द्वारा भी बन रहे हैं भावा वैश्य माँ ने दिखलाया अंतिम दिनों में मुझे पायस खाकर ही रहना होगा इस बीमारी में वह श्री राम कृष्ण की धर्म पत्नी मुझे एक दिन पायस खिला रही थी तब यह कहकर मैं रोने लगा क्या यही मेरा अंतिम दिनों का पायस खाना है और इतने कष्टपूर्वक